महाभारत कर्ण पर्व पंच पंचाशतमो अध्याय अश्वस्थामा का घोर युद्ध सातकी के सारथी का वध एवं युधिष्ठिर का अस्वस्थामा छोड़कर दूसरी ओर चले जाना संजय उवाचा द्रोण युधिष्ठिर दृष्ट शाभिता जय द्रौपदे जहे तथा संजय कहते हैं राजन सात तथा सूर्य द्रौपदी पुत्रों द्वारा सुरक्षित युधिष्ठिर को देखकर कर बड़े हर्ष के साथ उनका सामना करने के लिए गया किरण्यसुगणान घोरान् स्वर्णपुखा शिलाशिता दर्शन विविधान मार्गान तथा शिक्षा लघुहस्त तथम या सर समरे परिवार्य महाश्रवेद वह बड़े बड़े अस्त्रों का ज्ञाता था इसलिए शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाली योद्धा के समान शांत पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंखो से युक्त भयंकर सर समूहों की वर्षा करता और नाना प्रकार के मार्ग एवं शिक्षा का प्रदर्शन करता हुआ दिव्यास्त्रों से द्वारा अभिमंत्रित्रांगण में युधिष्ठिर को अवरुद्ध करके आकाश को उन बाणों से भरने लगा द्रोणा न प्राजात किंचन बाण भूतम अभूत सर्व आयोध न महत द्रोण पुत्र के बाणों से हो जाने के कारण वहां कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। था। युद्ध का वह सारा विशाल मैदान में हो रहा बाण श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ स्वर्ण जाल विभूषित वह बाणों का जाल आकाश में फैलकर वहां तने हुए वितान चंदोवे के समान सुशोभित होता था तेन छन्नम राजन, राजन उन प्रकाशमान बाण समूहों से सारा आकाश मंडल ढक गया था बाणों से रुधे हुए आकाश में मेघों की छाया सी बन गई थी तत्रश्चर अपश्याम बाणभूते तथा विधे न स्म संपतते भूतम किंच देवांतरीक्षगम इस प्रकार आकाश के बाण में हो जाने पर हम लोगों ने वहाँ यह आश्चर्य की बात देखी कि आकाशचारी कोई भी प्राणी उधर से उड़कर नीचे नहीं आ सकता था साकम आनस्तु धर्मराजच पांडव तथेतरा सैनिया चक्रो पराक्रम उम प्रयत्नशील सात धर्मराज तथा अन्यान्य सैनिक कोई पराक्रम न कर्षके लाघव द्रोणपुत्रच दृष्ट्वा त्र महार्म महाराज न सैन्य से कुराजान तपंतम महाराज द्रोण पुत्र की वह फूर्ति देख कर वहाँ खड़े हुए सभी महारथी नरेश हो उठे और तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्वस्थमा की ओर आंख उठाकर देख भी न सके व्यमान तत सैन्य द्रौपदे महारथा सात के धर्म राज पंचाला तब तबा मृत्युभ घोरम द्रोणराज अन मुदापाध्रवन तदन जब पांडव सेना मारी जाने लगी तब महारथी द्रौपदी पुत्र और सातके तथा धर्मराज युधिष्ठिर और पांचाल सैनिक संगठित हो घोर मृत्युभय को छोड़कर द्रोण कुमार पर टूट पड़े सातिकी सप्त्या द्रोण्वासिवर्ण भूषित सात ने सत्ताइस बाणों से अश्वस्था को घायल करके पुनः सात स्वर्णभूषित भूषित द्वारा उसे भिन्द डाला युधिष्ठिर स्त्री सप्त्या प्रतिविध्य सप्त शुतकर्मात्री नौ भी सतानीक तिहत्तर साथ, तीन श्रुतकर्ति ने सात सुत सोम ने नौ और शानिक ने उसे सात बाण मारे तथा दूसरे बहुत से सूरवीरों ने भी अस्वस्थामा को चारों ओर से घायल कर दिया राजन इव सत्या छिली राजन तब क्रोध में भर कर विषधर सर्प के समान फुपकारते हुए अस्वस्थामा ने सातिकी को पच्चीस बाणों से घायल करके बदला चुकाया सुस्कृति च नौतोम च पंचभ अष्ट्रुतकर्मा प्रतिविध्यम िचर सताकर्मुत्रम च पंचभ तथेतरा तूरा द्वाभ्याभ्याम अताड़यत अता। सुत्कृत सता प्रापम चिछेद निचित शरिशुत्कृति को नौ सुत को पाँच सुतकर्मा को आठ प्रतिविंध को तीन शतानी को नौ धर्मपुत्र युधिष्ठिर को पाँच तथा अन्य सूरवीरों को दो दो बाणों से पीट दिया इसके सिवा उसने पहने बाणों द्वारा सुर्ति के धनुष को भी काट दिया अथान्य धनुराधा महारथ द्रोणायधान्य तब महारथी सुस्कृत ने दूसरा धनुष लेकर द्रोण कुमार को पहले तीन बाणों से घायल करके फिर दूसरे दूसरे बाणों भरत छब मान्यवर भरत भूषण महाराज तत्पश्चात द्रोण कुमार ने अपने बाणों की वर्षा से युद्ध की उस सेना को सब ओर से ढक दिया ततः पुन आत्मा धर्मराजस् कार मुक्रेन चरित्रिवी उसके बाद अमे आत्मबल से संपन्न द्रोण कुमार ने धर्मराज के धनुष को काट डाला और हस्ते हस्ते तीन बाणों द्वारा पुनः उन्हें घायल कर दिया तथो धर्म सुतो राजन मह्धनो बाहु राजन तब दूसरा विशाल साथ में लेकर को दिया एवं उसके दोनों भुजाओं और छाती में सत्तर भाण मारे सातिक्रुद्धो द्रोड़े प्रहर तोरणे अर्थ चंद्रेण तीक्षे धनुष इसके बाद कुपित हुए सातिकी ने रणभूमि में प्रहार करने वाले अश्वस्थामा के धनुष को तीखे अर्धचंद्र से काटकर बड़े जोर से गर्जना की खिन्न धनवास रथाध्रुतम धनुष कट जाने पर शक्तिशालियों में श्रेष्ठ अश्वस्थामा ने शक्ति चलाकर श्री पौत्र सात के सारथी को शीघ्र ही रथ नीचे गिरा दिया अथान्यनुराधा द्रोणपुत्र प्रतापवान्ेयम थर्षे छादयामा सारत भारत, भारत तत्पात प्रतापी द्रोणपुत्र ने दूसरा धनुष लेकर सातिको सर समूहों की वर्षा द्वारा आच्छादित कर दिया तस्दृता संख्ये पति रथता रथ तो। त्र तन सामदृश्य भारत भरत उनके उनके रथ का सारथी हो चुका था इसलिए घोड़े में में बेलगाम भागने लगे वे विभिन्न स्थानों भागते हुए ही दिखाई दे रहे थे युधिष्ठिर युधि पुरोह सत वे के युधिष्ठिर आदि पांडव महारथी सत्य में श्रेष्ठ अस्वस्थामा पर बड़े वेग से पैने की वर्षा करने लगे प्रहसन द्रोण पुत्र महारणे शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण पुत्र ने उस महासमर में उन पांडव महारथियों को क्रोध पूर्वक आक्रमण करते देख हंसते हुए उनका सामना किया सेना तथ सर सत् महारथाव जैसे आगमन में सूखे काट और घास फूस को जला देती है उसी प्रकार महारथी अश्वस्थामा ने सम्रांगण में सैकड़ों बाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो पांडव सेना रूपी सूखे काठ एवं घास फूस को जलाना आरंभ किया पांडुपुत्र द्रोणपुत्र प्रता भरत प्रतापितम् तिमे व नदी मुखम भरत श्रेष्ठ जैसे तिमी नामक मत्स्य नदी के प्रवाह को विक्षुब्ध कर देता है उसी प्रकार द्रोणपुत्र के द्वारा संतप्त की हुई पांडव सेना में हलचल मच गई दृष्टवा च महाराज पुत्र नेतान द्रोण पुत्र पराक्रम नेता महाराज द्रोण पुत्र का पराक्रम देखकर सब लोगों ने यही समझा कि द्रोण कुमार अश्वस्थामा के द्वारा थारे पांडव मार डाले जाएंगे युधिषि तो त्वरितो द्रोण शिष्यो महारथ अब्रवी द्रोण पुत्रा रोषामर्ष समन्वित तनंतर रोज और अमर्ष में भरे हुए द्रोण शिष्य महारथी युधिष्ठिर ने द्रोण पुत्र अश्वस्था से कहा युधिष्ठि उवाच जाना युधिश्रेष्ठमी महाबल ताश्रम कृतनम तय तथा लघु पराक्रम युधिष्ठिर बोले द्रोण कुमार मैं जानता हूँ कि तुम युद्ध में पराक्रमी महाबली अस्त्रवेत्ता विद्वान और पूर्वक पुरस्थ प्रकट करने वाले वीर हो बल में तवान्न सर्व पार्षते यदि दर्शे ततस्ता बलवत चतविद्यम च विदमहे परंतु यदि तुम अपना यह सारा बल द्रुपद पुत्र पर दिखा सको तो हम समझेंगे कि तुम बलवान तथा अष्ट विद्या के विद्वान हो नहीं सूदनम बलम नीम तो शत्रुन धृष्टुम्न को समरभूम में देखकर तुम्हारा बल कुछ भी काम न करेगा तुम्हारे कर्म को देखते हुए मैं तुम्हे ब्राह्मण नहीं कहूँगा नाम तव प्रीति नाम कृतज्ञता यम पुरुष व्याघ्र जिघा पुष तुम जो आज मुझे ही मार डालना चाहते हो यह न तो तुम्हारा प्रेम है और न कृतज्ञता ब्राह्मण न तप कार्यम दानम तथा क्षत्रियन धनुना ब्राह्मण ब्रभुआ ब्राह्मण को तप दान और वेदाध्यन करना चाहिए धन झुकाना तो छत्र का काम है अतः तुम नाम मात्र के ब्राह्मण हो। होते कर्म ब्रह्म बंधु रुव महाबाहो आज मैं तुम्हारे देखते देखते युद्ध में कौरवों को जीतूंगा तुम समर में पराक्रम प्रकट करो निश्चय ही तुम एक स्वधर्म भ्रष्ट ब्राह्मण हो एवमुक्तो महाराज एव च महाराज द्रोणपुत्र किंचिद्रवीत महाराज उनके ऐसा कहने पर द्रोण पुत्र मुस्कुराने सा लगा इनका कथन युक्ति युक्त तथा यथार्थ है ऐसा सोचकर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया अनु तथा इव पांडव उसने कोई जवाब न देकर सम्रांगण में कुपित हो की वर्षा से पांडपुत्र युधि को उसी प्रकार ढक दिया जैसे प्रलय काल में क्रुद्ध यमराज सारी प्रजा को अध्य कर देता है सच्चाद मानसू तोण पुत्रे मृत शीघ्र आर्य द्रोणपुत्र के बाणों से आच्छादित हो कुमार युधिष्ठिर उस समय अपनी विशाल सेना को छोड़कर शीघ्र ही वहाँ से पलायन कर गए अपयाते तत तस्िन धर्म पुत्र युधिष्ठि द्रोण पुत्र तथो राजतगा राजन तत्पश्चात के हट जाने पर फिर महामना द्रोणपुत्र दूसरी ओर चला गया ततो राजन तबकू कर्मे न फिर उस महायुद्ध में अश्वस्थामा को छोड़कर युधिष्ठिर पुनः क्रूरता पूर्ण पुन कर्म करने के लिए आपकी सेना की ओर बढ़े इस श्री महाभारत कर्ण पर्वणि पार्थ पयादे पंच पंचाशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का पलायन विषयक पचपनवा अध्याय पूरा हुआ